ये पहले बोले कि मैं पहले बोलू हमारे ठाकुर पूर्वभाषी है निरंकार जरा संबंध देखा भैया कहा पूर्वभाषी है तथ्यभाषी पूर है ऋतुभाषी तथ्य ऋतु फर्क है बोला तथ्यभाषी है ऋतुभाषी है उदाहरण है, है, है, है। आपके जीवन के लिए इसने इसको दोहराया मृत भाषी है पूर्वभाषी है षी हैषी है और तथ्यभाषी और मिष्टभाषी और मिष्टभाषी मुन योलभाषी मैं महात्माओं के पत्थन को खींचने लगा तो मेरा मन कड़ा उठा इसमें कुछ लगा हुआ है सुन जीवन का निर्माण करने वाला प्रश्न चल रहा है इसमें कुछ लगा हुआ है मैंने से है डरते डरते हाथ का हाँ खड़ा रही थी मैंने पूछा है स्वामी बड़ा उच्छा है पत्नी नहीं लगा हुआ झूठा इसको मैं खाई आप से आराम रखो सलुदर्ल कुमार सनातन न्याय शुरू तो जो संतों तो का संतों का जूठा खाता है तो संतों का चलना नहीं पसंद है हमने एक सुना था उसका जूसा मक्खन क्या मेरी माँ तो, तो माँ तो क्या उसका उसकी ओठ में को उसके ओठ में को बेटे ने पूछा बात तो मेरी माँ हम कौन है कुछ लग जाएगा भोजन करने से मैं कहता सुन बात बताऊ आपको उनका पद है मैं होब राम कर कू मैं होब राम कर कूकुर के राम तुकुर तुकुर। मैं राम कर कुकुर। है राम लला होब राम कर जब कुआई है राम लला घर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 उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित तो मैंने एक बार खाया वो उच्छिष्ट एक बार खाया परिणाम तद पास्त किलवि सारे किलवि सारे पाप जन्म जन्म जन्मांतरों के पाप सब के सब नष्ट हो गए महाराज और एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेत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 बैठू तो मुझे मेरा मन लालायित रहे अब कथा कब होगी अब कथा कब होगी और सुनू उसी का मनन करूं अब तो मेरी ममा प्रिय श्रवस्व भवद्रुचि मेरी रुचि ज्यादा चातुर्माश व्यतीत हो गया महात्मा जाने लग गए मैं फपक पपक करके रो उठा वियोग की कल्पना करके मेरी सिस्कियां आ गई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 दासी पुत्री पूर्व जन्म वाले नारद जी महाराज फपक फपक करके रो पड़े सिस्किया सुनाई पड़ी जब मेरी सिस्कियां जाकर के मुनियों के कानों में टकराई मेरी ओर देखा प्यार से मुझको बुलाया अपनी ओर तस्यम में प्रसृत्य मैं प्रसृत था अनुरक्त था हतई रस मेरा पाप नष्ट हो चुका मेरे में श्रद्धा थी और मैं बालक था बालक मतलब रहित था ध्यान देना इतने गुण देखे इतना गुण देखा तब तो दीक्षा दिया है सदा नदव श्रद्धा सबसे पहले श्रद्धा थी मेरी में राम जी और अनुरक्त अनुराग था और प्रसृत्य मैंने उनके चरणारबिंद को ग्रहण कर लिया था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 अन्वोचन गमिष्यंत कृपया दीन वत्सला अन्वोचन इसी दीक्षा है ये अनवोचन में ही दीक्षा है समझे ना अन्वोचन गमिष्यंत कृपया दीन वत्सला मेरी दीक्षा हो गई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 मयात एतावता मेरी का में एक मात्र पुत्र था वो मेरी पैदा करने वाली माँ थी कोई मा नहीं थी सौते में जननी यूषित स्त्री थी पढ़ी लिखी भी नहीं थी घा दासी थी कि लेकिन मैं उसका जो बेटा था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 मेरी माँ मर गई मर गई नारद जी हाय हाय अनर्थ हो गया तुम्हारी तो एकमात्र थी तुम अरे महाराज अनर्थ नहीं हो गया अनुपा कर ठाकुर ने मेरी ऊपर कृपा ठाकुर ने मेरी ऊपर कृपा कर दी अब तो मैं महाराज वहां से भगा उत्तर दिशा की ओर भगा उत्तर की और उत्तर दिशा की ओर राम जी भक्त तो भगवान की कृपा में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 जी की स्थिति महाराज बड़ी दुष्ट थी तुकार जी की पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा तुकाराम जी की स्थिति बड़ी दुष्ट थी उनको वो बेलन से मारती थी बेलन जानते बेलन से बेलन से मारती थी एक बार तुकार जी महाराज ऊख ला रहे थे ऊख गन्ना गन्ना ला रहे थे बोझ भर गन्ना था संत मिलते गए बांटते गए संत मिलते गए बांटते गए बांटते गए बांटते गए अंत में जब पहुंचे एक गन्ना था पत्नी ने पूछा बस एक एक गए था तो बहुत लेकिन संतों को बाड़ दिया कि संतों को बाड़ दिया एक लाए गए फिर ठीक है आप बैठो जो बैठ गए तो उठा के मस्तक दे दिया कि इसको तोड़ना कैसे आखिर हम तुम दो हैं एक में तो काम चलेगा गए तोड़ना तो है इसको मैं तुम्हारे स्तर पर तोड़ रही तुकार महाराज क्या करते ठाकुर की बड़ी कृपा देवी खून बहने लग गया रक्त की धार चूने लग गई तुकाराम रोने लग गए दर्द से नहीं रोने लग गए खुशी से कि देवी तुम कितनी अच्छी हो अगर तुम अच्छी होती तो तुम्हारे में मेरी ममता हो जाती मैं ठाकुर चरणों से अलग हो जाता तुम तुम बहुत अच्छी तुम बहुत अच्छी अच्छी हो हो स्वामी तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है ऐसी स्त्री मुझको दिया कि जिसने आपके प्रेम को बताया नहीं आपका प्रेम तो एकांत तो मती है आपके प्रेम बटा नहीं पाई आपकी बड़ी कृपा है महाराज ठाकुर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 और ब्रह्मा के उत्संग से पैदा हुआ ब्रह्मा के गोद से पैदा हुआ मैं पैदा भी लाड़ सिंह मैं प्यार से पैदा हुआ मुझे मैं ब्रह्मा के गोद से पैदा गोद लाड़ यश्यां के शीरमाधार लोक स्वपीति निर्भया मैं उत्संग से पैदा हुआ और ठाकुर ने, मेरे ऊपर प्रकृा मेरे राम जी ने मुझको दिया किसी दूसरे देवता ने दिया मेरे ठाकुर ने मुझको दिया की कथा ने मुझको दिया कि क्या ये ये ये देखो है है मेरे ठाकुर ने दिया मूर्खित्वा हरि कथाम गाय मानस चिरा चरा हम और मैं इसके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 भज गोविंद गोविंदम भजनू प्राप्ति सन्निहते मे नही नही रक्षति sing karani bhaj gobinda bhaj gobinda gobinda bhaj gobinda गोविन्दं गोविंद देव दत्ता हरि कथाम और ठाकुर को जब मैं बुलाता हूँ ठाकुर मेरे पास आ जाते आहूत इव में शीघ्रम दर्शन हम याद राम जी इस प्रकार से आप व्यास जी महाराज अब ज्यादा तर्क वितर्क मत करो अब तो आप श्रीमद भागवत का निर्माण करो भगवान कृष्ण के चरित्र का दर्शन करो और सी नारद जी महाराज ने चार श्लोकों में भागवत की शिक्षा दीक्षा दी श्री व्यास जी महाराज को और वहां से वीणा के तंत्री को झंकृत करते हुए हरिगुण गाते हुए आगे बढ़ गए और सी सूत जी महाराज के स्वर बड़े मुखर हो उठे हैं अहो देवर्षि धन्योयम धन्यो तो जा रहे हैं अब अयम है इधम नहीं है अब अयम है ये देवर्ष धन्य है पीछे से कह रहे रहे वो के तार को करते हुए गाते हुए गाते जा रहे सब देखिए कहा से कौन बोल रहा है अहो देवर्षि देवर्ष्या जा रहे ब्यास के पास क्यों रह गए कहीं मेरे दादागुरु मैं इनको छोड़ नहीं जाऊंगा एक बात दूसरी बात यहां भागुत होने वाली इसलिए इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा अहो देवर से धन्योन की धनवना रगत महाराज श्री नारद जी महाराज के जाने के बाद सम्यपरास नाम के आश्रम में बड़ा दिव्य सम्यपरास मेरे दाम भी कुछ दिन पहले ही जाके आए श्री बद्रीनारायण गया में अभी अभी कुछ दिन की बात पहले बद्रीनाथ गया तो ब, मेरी इच्छा हुई महाराज ने कहा भागवत का निर्माण किया वहां से तीन मील दूर आगे मानत गांव है माना, माना वहां पर राम जी वहां पर संगिया गए तो सब लोग होंगे हुँ, लेकिन मैंने ज्यादा आनंद लिया मुझे ऐसा मालूम पड़ा मेरी तो आंखों से आंसू चले महाराज रुके नहीं हाँ मेरा तो कंठ गदगद हो गया मेरे साथ जो लोग थे उनको मालूम अब मैं वहां गया तो उस व्यास भगवान के आश्रम एकदम मुझे आश्रम दिखाई पड़ा वहीं वही सरस्वती नदी अलकनंदा से अलगनंदा सेशव प्रयाग भी सरस्वती नदी अलकनंदा सी उसका संगम हो रहा है और सम्यप्रास नाम का आश्रम व्यास जी महाराज की वो गद्दी है और यहां पर राजनीचे श्री गणेश जी महाराज है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 एकदम बढ़िया सम्यास नाम का आश्रम सरस्वती नदी का किनारा हुँ? यहां पर सभी के पेड़ बहुत ही का नाम है न? तो और बदरी और का आश्रम बढ़िया वहां पर व्यास जी महाराज ने आचमन किया आसीनोप उपस्प्य उपस्पृश्य का मतलब आचमन स्नान भी होता है उपस्पृश्य का मतलब स्नान भी होता है तो आसमन स्नान भी किया स्नान करने के बाद संध्या किया तो आचमन अपने यहां पर ही हो गई उपस्पिय राम जी प्रणित मन स्वयं भक्ति योगे न मन से सम्यक प्रणहित मलि अब राम जी श्री दास जी महाराज ने जब आचमन करके और ध्यान स्थ हुए तो सारे के सारे चरित्र महाराज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 तो शुकम अधरतमी समझ का ने मेरा प्रश्न अधूरा है, है क्या कि उनको जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की ये तो बताओ आप तो कह सूर्य कहते हैं अच्छा हमारा स्वरूप क्या कि यद्य आत्मा रामच मुन निर्ग्रंथा अभ्युरु क्रमी कुर्य हेतु भक्तिम इतम भूत गुणोहरी महाराज सुखदेव सुखदेव जी महाराज को भगवान के गुणों ने पढ़ाया है इतम भूत गुणों हरि रि नहीं वो तो आत्मा राम वो तो आत्मा राम है महाराज आत्मा राम तो मतलब अपने मन में अपने में रमण करते हैं करते होंगे ये भी सही है लेकिन आत्मा राम जो आत्मा में आनंद लेते हैं उनका नाम है आत्मा राम आत्मा मने ठाकुर जी आत्मा मने ठाकुर जी आत्मा रामा मने भगवत ध्यान निष्ठा आत्मा मने भगवत ध्यान कुत्मारामाच मुनयह निर्गंथा निर्गंथा निर्गंथा मने अविद्या की गांठ जिनके मन से निकल चुकी है निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथा निर्गता अहंकार ग्रंथ निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथ असद ग्रंथभ्यसन अभ्यास रही असद ग्रंथ जो है जो भगवत प्रतिपाद जिनका प्रतिपाद्य भगवान नहीं है ऐसे ग्रंथों के अभ्यास से सर्वथा रहित हो ऐसे जो लोग हैं उनको भी भगवान वो भी भक्ति ठाकुर की करते हैं हरेर गुणा क्षिप्तम भगवान वादरायणी अब यहां भगवान क्यों कहा वादरायणी का क्यों कहा महाराज कहेंगे तो उलझ जाएंगे मुझे चलना है आगे हरेर गुणा लेकिन आप लोगों को सूत्र दे रहा हूँ भगवान के गुणों ने खींच लिया महाराज ऐसा हुआ कि महाराज जब चले गए भाग गए हैं पकड़ में आए नहीं तो व्यास महाराज ने चार शिष्यों को भागवत पढ़ाई और पढ़ा करके श्लोक रटा दिए महाराज एक सिखा पूर्व जाओ एक सिखा पश्चिम जाओ एक से, जाओ, एक से उत्तर जाओ एक सिखा दक्षिण जाओ और चारों तरफ शिष्य लोग भगे महाराज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 अगर इन चरित्रों को सुनेंगे एक ना, नाम का प्रतिपादक रूप का प्रतिपादक लीला का प्रतिपादक और धाम का प्रतिपादक ये चारों प्रतिपादक थे महाराज अब महाराज सब गाने लग गए कोई इधर गया कोई उधर गया कोई पूरब गया कोई पश्चिम गया कोई उत्तर गया कोई दक्षिण गया है? और एक को सफलता मिल गई वो कह रहा था कि अहो वकीयम स्तनकाल अरे पूतना धन्य हो गई ये पूतना धन्य हो गई जिसका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 शिष्य सुनाते भी जाए सरकते भी जाए सुनाते भी जाए सरकते भी जाए सुनाते भी जाए सरकते भी जाए और महाराज धीरे धीरे धीरे धीरे सुनाते हुए सरकते हुए सुखदेव जी को साथ लेते हुए एकदम समय नाम के आश्रम में आ गए और व्यास जी महाराज आंखों में अस्तु वर्षण करते हुए काढ़ी हिलाते हुए निकले के बेटा मैं मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए मैंने अट्ठारह हजार का निर्माण किया है और वही दीक्षा हुई वही, वही से शिक्षा आरंभ हो गई महाराज जनमाद्यस्य यतो जन्माद्युणा क्षिप्तम भगवान वादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय इस प्रकार से महाराज ये आखिर सुखदेव वक्ता तैयार हो गए श्रोता तैयार हो गए अभी तक तो इतना ही था सब प्रकार के वक्ता आ गए अब इनके प्रकार का वर्णन बड़ी लंबे समय की बात है कि कौन मध्यम है कौन उत्तम है ये कि सुखदेव सा कोई जी सरीखा कोई वक्ता नहीं है और परीक्षित सा कोई श्रोता नहीं है बस जी आ, जान दीजिए तो राम जी अब वक्ता की बात तो आ गई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 अर्जुन भगवान के चरणों में पड़ गए महाराज तो जला रहा है सबको हमको भी कृष्ण कृष्ण महाभाग ये देखिए अच्छुत तो मित्र सूता यही पर आ गया अब इसको मैं आपको क्यों दिशा निर्देशन कर रहा हूँ इसको अपनी बुद्धि से लगा यही पर आ गया उसका उदाहरण कृष्ण कृष्ण महाभो भाग भक्तान भयंकर तुम एक नाम आप संस्कृति इसमें मित्र भी आ गया और सूत भी आ गया महाराज हमारी रक्षा करो भगवान ने कहा यह अश्वत्मा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र है वो छोड़ दिया लेकिन इसका उपसंहार नहीं जानता अब इसको तुम उपसंहार कर लो श्री अर्जुन जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया आचमन करके आचमन करके शुद्ध होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके फिर महाराज दोनों को फिर अपने आप संजहार अर्जुनो द्वयम अपने उनके दोनों के को ब्रह्मास्त्रों को संजहार कर दिया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 वेद निंदि निंदित भय विदित बुद्ध अवतार है नैचन तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्म हनम महान हुँ? तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा जब धर्म नहीं है तो भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कहां परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्ण नोदिता ठाकुर ने परीक्षा नहीं। अर्जुन पास हो गई और उसको ले आए महाराज हम देखे चरित्र का दर्शन करें आप हम तो कहते हैं हम तो कुछ कही नहीं पाए प्रथम में जिन, चरित्रों का, जिन, जिन जिन चरित्रों का का समावेश हुआ है वो जीवन का निर्माण करने वाले एक से एक बड़े चरित्र अब जब वहां से रस्सी में बांधती हुए लाए और अश्वत्थामा का सर नीचा और द्रौपदी ने जब देखा उठ के खड़ी हो गई और के खड़े होकर के और एकदम जाकर के महाराज प्रणिपात किया वाम स्वभा कृपया न ना नामच बामस द्रौपदी किसको कि जिसने उसके पांच पांच बेटों को मारा है और उनका मृतक्षर भी आंखों के सामने पड़ा है कहीं गया नहीं है लेकिन वो तो बामस स्वभा लेकिन महाराज ये कुछ गलत लग गया मान पड़ता है बामस स्वभाव अरे स्त्री थी इसलिए ऐसा किया ना बामन बामन स्त्री स्त्री थी इसलिए क्या अरे नहीं नहीं व्यास जी स्त्री नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर स्त्री स्वभाव शोभन स्वभाव स्वभाव कृपया नामच जिसका चाह बहुत सुंदर था ऐसी द्रौपदी ने गुरुपुत्र को प्रणाम किया और अर्जुन के ऊपर बिगड़ गई महाराज द्रौपदी हाँ बिगड़ क्या कर रखा है तुमने